संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व त्रिष्णा त्याग के विषय में मंकी का दृष्टांत तथा तो विदय राज और मुनिवर बोध की उक्तियाँ राजा युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी यदि कोई मनुष्य तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन न पा सके तो इस धन तृष्णा में ग्रस्त रहते हुए उसे क्या करने से सुख मिल सकता है मिश्र जी बोले राजन सबके प्रति समता का भाव रखना धनादि के लिए विशेष खटपट में न पड़ना सत्य भाषण करना भोगों से से विरक्त विरक्त रहना और कर्म में में आसक्त न होना, इन पांच बातों के होने मनुष्य सुख पा सकता है। इस विषय एक बार मंकी ने विरक्त होकर जो कुछ कहा था वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ मंकी ने धनोपार्जन के लिए बहुत प्रयत्न किया किन्तु उसे सफलता न मिली तब थोड़े से बचे खुचे धन से उसने भार सहने योग्य दो बछे खरीदे एक एक दिन उन्हें साधने के लिए वह में में में कर ले चला, रास्ते बैठा था, वे वे उसे बीच में करके एकदम दौड़ पड़े, जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊँट को बड़ा बुरा लगा और वह खड़ा होकर उन दोनों को गर्दन में लटकाए बड़े जोर से दौड़ने लगा इस प्रकार उस उन्मत्त ऊट के द्वारा अपहरण किए जाते हुए बछड़ो को मरते देख मन की कहने लगा मनुष्य कैसा ही चतुर हो किन्तु उसके भाग्य में नहीं होता तो प्रयत्न करने पर भी उसे धन नहीं मिल सकता पहले अनेकों असफलताओं का सामना करने पर भी मैं धनोपार्जन की चेष्टा में लगा ही था सो देखो विधाता ने इन बच्छड़ों के बहाने ही मेरे सारे प्रयत्न को मिट्टी में मिला दिया इस समय काली न्याय से ही यह ऊट मेरे बच्छड़ों को लटकाए इधर उधर दौड़ रहा है मेरे दोनों प्यारे बछड़े ऊट की गर्दन में मणियों के समान लटके हुए हैं यह एकमात्र देव है एक की है लीला यदि कभी कोई सफल होता दिखाई तो अतः जिसे सुख की इच्छा हो उसे वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए जो पुरुष धनोपार्जन की चिंता छोड़कर उपरत हो जाता है वह सुख की नींद होता है आहा सुखदेव मुनि ने क्या ही अच्छा कहा है जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा सब प्रकार की कर्म वासनाओं से अलग हो जा शांति धारण कर विषया शक्ति को छोड़ दे इस अर्थ वासना ने तुझे बार बार ठकाया है तो भी तू इससे उपरत नहीं होता तूने बार बार धन संचय किया और वह बार बार नष्ट होता गया ओ भला इस अर्थ लोलुपता से तू कब अपना पिंड छुड़ाएगा अरे मेरी कैसी मूर्खता है जो मैं तेरा खिलौना बना हुआ हूँ ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस प्रकार दूसरों का दास बनकर रहेगा काम निश्चय ही तेरा हृदय का बना हुआ है इसी सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके टुकड़े नहीं होते मैं तेरी जड़ को भी खूब जानता हूँ तो संकल्प से उत्पन्न होता है अच्छा मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा तब तो तू तो मूल सहित नष्ट हो जाएगा यह तो धन के संकल्प में ही सुख नहीं है वह मिल जाए तो भी चिंता बढ़ती है और यदि एक बार मिलकर नष्ट हो जाए तब तो मौत ही आ जाती है तथा उद्योग करने पर भी यह निश्चय नहीं होता कि यह मिलेगा भी या नहीं मिल भी जाए तो इससे संतोष नहीं होता फिर और भी पाने की तृष्णा गंगा जल को पीकर जैसे जैसे अच्छी तरह समझ गया हूँ तू मेरा सत्यानाश करने वाला ही है इसलिए अब मेरा पिंड छोड़ दे इस प्राण ने मेरे इस भूत समृष्टि रूप शरीर में बसेरा किया है वह भी स्वेच्छा से इसमें रहे अथवा चला जाए तुम जो अहंकारादि हो काम और लोभ के ही अंचर हो मेरा तुमसे कोई ने, नाता नहीं है अतः अब कामनाओं को छोड़कर मैं सत्य का ही आश्रय लूंगा मैं सब को अपने शरीर और मन में देखते हुए बुद्धि को योग में चित्त को श्रवण मननादि में और आत्मा को ब्रह्म में लगाऊंगा इस प्रकार सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर आनंद से सर्वत्र विचरूंगा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 था उसे नित्य प्रति तरह तरह की पीड़ाएं देकर तंग करते रहते हैं जब बात तो मैं बहुत दिनों से जानता था कि अर्थ दुख रूप है तुम तो तो मुझे दुखी दुखों में फसाना चाहता है किंतु अब तुम मुझ पर फिर अधिकार नहीं जमा सकता दैवश धन की नाश होने से आज मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है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 जो मुझे कष्ट पहुंचावेगा उसका कोई अहित नहीं करूंगा जो करेगा, उसके तथा जो कुछ अनायास ही प्राप्त होगा उसे से निर्वाह कर लूंगा तू मेरा शत्रु है मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने दूंगा तू अच्छी तरह समझ ले मुझे वैराग्य सुख तृप्ति शांति सत्य दम क्षमा और सर्वभूत दया ये सभी गुण प्राप्त हो गए हैं अतः काम लोभ तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि मुझे छोड़कर चले जाए अब मैं सत्य गुण में स्थित हो गया हूँ आज काम और लोभ से छुटकारा पाकर मैं सुखी हो गया हूँ अतः अब अज्ञानियों की तरह मैं लोभ में फंसकर दुख नहीं पाऊंगा मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है उसी की ओर से सुखी हो जाता है कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुख ही पाता है दुख, और और अतंतोष ये काम क्रोध से से ही होने वाला है। अतः अब मैं परब्रह्म में प्रतिष्ठित कर्म कलाप से मुक्त हो गया हूं। तथा मुझे विशुद्ध आनंद का अनुभव हो रहा है इस काल में जो विषय सुख और दिव्य महान सुख है वे तीक्षणाक्षय से होने वाले सुख के सोलहवें अंश के बराबर नहीं है राजन इस प्रकार की बुद्धि पाकर मंखी विरक्त हो गया और सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर अपने ब्रह्मानंद प्राप्त किया दो बच्छों के नाश से ही उसे अमृत प्राप्त हो गया उसने काम की जड़ काट डाली और अत्यंत सुखी हो गया एक बार परम शांत विदेहराज जनक ने भी कहा था मेरा धन अनंत सा है किंतु वस्तुतः मेरे पास कुछ भी नहीं है यदि मिथिलाी जल रही है तो इससे मेरा कुछ भी नहीं जलता कहते हैं किसी समय नहुस पुत्र ये ने परम विरक्त और शांत आत्मा बोध ऋषि से पूछा था महाप्राज्ञ आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जैसे शांति मिले ऐसी कौन बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांत और आनंद होकर विचरते हैं बौद्ध ने कहा राजन मैं किसी को उपदेश नहीं देता हूं बल्कि दूसरों के उपदेश के अनुसार आचरण करता हूँ मैं तुम्हें अपने को प्राप्त हुए उपदेश का लक्षण बताता हूँ उस पर तुम स्वयं विचार करो पिंगला कुरर पक्षी, सर्प, सारंग, बनाने वाला और कुमारी ये छह मेरे गुरु हैं महाराज आशा बड़ी प्रबल है सुख तो निराशा में ही है पिंगला आशा को निराशा में परिणित करके सुख से सोई थी कुरर पक्षी मांस का टुकड़ा लिए जाता था उसे दूसरे पक्षी मारने लगे तब उस टुकड़े को फेंकने से ही उसे चैन मिला सर्प दूसरों के बनाए हुए घर में घुस ही मौज से रहता है अतः घर बनाने की खटपट में पड़ना दुःख रूप ही है इसमें कुछ भी सुख नहीं है जिस प्रकार सारंग पक्षी किसी से वैर न करके अहिंसा वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं उसी प्रकार मुनिजन भिक्षावृत्ति का शैलीकर आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं एक बार एक बाढ़ बनाने वाले को देखा वह अपने काम में ऐसा दत्तचित्त था उसे अपने पास से होकर निकली हुई राजा की सवारी का भी पता नहीं लगा एक कुमारी कन्या धान कूट रही थी इससे उसके हाथ की चूड़ियों का शब्द होता था उसने संकोचवश और सब को तोड़कर दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी रहने दी इससे उसका शब्द होना बंद हो गया इससे मैंने निश्चय किया कि बहुत लोग साथ रहते हैं तो उनमें कला होता है और दो दो रह जाते हैं तो भी बातचीत तो होती ही है अतः उस कुमारी की एक एक चूड़ी के समान मैं भी अकेला विचरूँगा